शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति दूसरे दिन सुबह वह भंडार घर में आ उपस्थित हुए उस समय मैं श्री ठाकुर के लिए खड़े होकर मेज पर पान बना रहा था उन्होंने आकर पीछे से झुक कर देखा पान में कितना चूना कितना कत्था कितनी सुपारी कितने मसाले किस ढंग से देना होता है और पूजनी बाबू महाराज और पुजने शशि महाराज कैसे ठाकुर सेवा करते थे इत्यादि अनेक बातें बताईं अंत में कहा श्री श्री ठाकुर में खूब फाइन टेस्ट सूक्ष्म बोध था थोड़ा भी इधर उधर होता तो वह उसे नहीं सह सकते थे उसके बाद भंडार में इधर उधर थोड़ा घूम कर देखते हुए वह चले गए दोपहर को भोग का घंटा बजते ही वह पुनः आ गए भोग के उठ जाने के अनंतर मैं ठाकुर के लिए तंबाकू लगा रहा था उन्होंने अपने हाथ से हुक्के में जल डालकर इस ढंग से उसे सीधा कर दिखाया जिससे हुक्के के भीतर कितना जल रहने से धुआं खींचने पर मुख में जल न आवे उसके बाद उन्होंने कहा नल कहाँ है उनके हाथ में नल देते ही उन्होंने पूछा यह लकड़ी का नल कब हुआ मैंने उत्तर दिया हम लोग तो यहाँ आने के समय से यही लकड़ी का नल देख रहे हैं आप लोग कैसा नल लगाते थे उन्होंने कहा आम के पत्ते का जाओ तो एक आम का पत्ता ले आओ लाने पर उन्होंने स्वयं उस पत्ते को बीच में से चीर कर दो भागों में बांट लिया और बीच की नस को फेंककर नल तैयार कर लिया तथा तो हुक्के के छेद में उसे लगा दिया चीलम में आग भर देने पर मेरे हाथ से ताड़ का पंखा लेकर स्वयं ही वह हवा करने लगे और जब चीलम के बीच नीचे से धुआं निकलने लगा तो मुझसे उन्होंने कहा यह देख लो अब तैयार हो गया है इसे ले जाओ इस प्रकार लगातार कई दिनों तक महापुरुष महाराज जब तक भंडार घर में आकर देख रेख करते और अनेक प्रकार के उपदेश देकर चले जाते थे गर्मी में एक दिन अपराह्न में श्री श्री ठाकुर के लिए मैं एक जही फूल की जुही फूल की माला गुथकर एक दूसरी वेला की माला गुंथ रहा था इतने में महाराज जी नीचे उतर आए और मेरा काम देखकर कुछ जोर से बोले तुम लोग केवल माला ही गुथोगे माला रख दो उठो ध्यान घर में जाओ कुछ देर तक जाकर ध्यान करो गर्मी का दिन है संध्या को केवल एक सुगंधी फूल की माला श्री श्री ठाकुर को देना बस और क्या बाकी सब में ध्यान जब शास्त्रों का अध्ययन आदि करना एक दिन उनके कमरे में प्रणाम करने के लिए जब गया तो उन्होंने पूछा पूजा के बाद क्या करते हो स्तुतियां पढ़ते हो या नहीं मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज जी उन्होंने फिर से पूछा क्यों मैंने उत्तर दिया मुझे सूर्यताल का बोध नहीं है पूजा के अंत में प्राचीन साधु लोग प्राय ठाकुर मंदिर में उपस्थित रहते हैं मुझे लज्जा आती है महापुरुष जी ने कहा तुम मनुष्यों को सुनाओगे या ठाकुर को दूसरे दिन पूजा के अंत में प्रसाद उतारने का घंटा बजने के बाद वह एक स्तव कवच माला पुस्तक लेकर ठाकुर मंदिर में पधारे। अब तक मैं पूजा के अंत में जबकि माला लेकर आँख हूँ जप कर रहा था उन्होंने कहा माला रख दो अविस्तुति पाठ करो इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ की पुस्तक से अपराध भंजन स्तोत्र खोलकर मेरे हाथ में देते हुए कहा पढ़ो और वह मेरे पास हाथ जोड़कर बैठे रहे इस स्तोत्र का पाठ मैंने अनेक बार किया था किंतु उनके पास बैठे रहने के कारण डर लग रहा था तो भी किसी प्रकार पढ़ा वह बीच बीच में वाह वाह बहुत अच्छा आदि कहकर उत्साह रहे थे बाद में कुछ दिनों तक पूजा के अंत में सीढ़ी से उतरते समय वह पूछा करते थे सूत्र पाठ किया मैं भी उत्तर देता था जी हां महाराज इस पर महापुरुष कहते थे बहुत अच्छा एक दिन गर्मी के समय भोग के अंत में श्री ठाकुर को सुलाकर जब मैं दरवाजे पर ताला लगा रहा था तब महापुरुष महाराज ने पीछे से आकर कहा दरवाजा खोलो स्वयं भीतर प्रविष्ट होकर उन्होंने मुझे भी, भी भीतर आने के लिए इशारा किया और कहा दरवाज़ा बंद करो श्रिश्रि ठाकुर के पास से बड़ा ताड़ का पंखा उठा लाने के लिए मुझे इशारा किया उसे लाकर उनके हाथ में देते ही वह उससे शि ठाकुर को हवा करने लगे थोड़ी देर बाद उस पंखे को मेरे हाथ में देकर इशारे से मुझे भी हवा करने को कहा मैं कुछ समय तक हवा करता रहा तब उन्होंने मेरे शरीर पर हाथ देकर इशारे से रोकने के लिए कहा और पंखे को धीरे से यथा स्थान रख देने के लिए आदेश दिया वह श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके बाहर आए मैं भी बाहर आकर ताला बंद करने लगा तब उन्होंने कहा जब तक गर्मी रहेगी तब तक रोज श्री श्री ठाकुर को पंखा करना भोजन के लिए उतावली मत करना दूसरी पंगत में बैठना एक दिन मुझसे पूछा तुम संध्या बंधन करते हो न मैंने उत्तर दिया जी नहीं उन्होंने फिर पूछा सीखा था कभी करते थे मैंने उत्तर दिया जी हाँ यज्ञो पवित्र होने के बाद चार वर्ष तक किया था उन्होंने पूछा छोड़ क्यों दिया कुछ बड़े होने पर शहर के स्कूल में जब मैं पढ़ने लग के लिए गया तो देखा कि कोई नहीं करता है इसी लिए मैं भी नहीं करता था अब तक याद है पूरा याद नहीं है सब कुछ भूल गया हूँ गायत्री का जप करते हो जी हाँ उसे कभी बंद नहीं किया संध्या बंदन करना अच्छा है पुस्तकालय में संध्या विधि की एक पुस्तक है उसे देखकर फिर से शुरू कर दो तुम श्री श्री ठाकुर की पूजा करते हो तुम्हें तो यथेष्ट मौका मिलता है उसके बाद जब संन्यास होगा तो जो होने को है वही होगा एक भक्त के मकान में मठ के साधुओं का निमंत्रण था मैं भी गया था लौटने पर वहाँ के भोजन आदि की खबर सुनकर वह प्रसन्न नहीं हुए मेरी ओर देखकर उन्होंने पूछा तुम भी गए थे मैंने कहा जी हाँ खाया जी हाँ इस पर अत्यंत असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा अरे तू ब्राह्मण का बेटा है ब्रह्मचारी बना है मठ में ठाकुर की पूजा करता है जिस जिसके हाथ से वैसी चीज़ें खाने गया जीव का थोड़ा भी संयम नहीं है जहां तहां खाने के लिए क्यों गया मठ में खाना नहीं मिलता क्या खाएगा सात्विक भोजन और शुद्ध अन्य भक्ति लाभ में सहायक है इसी कारण उन्होंने असंतोष प्रकट किया था महापुरुष महाराज की जन्मदिथि पूजा के उपलक्ष में उस बार श्री श्री ठाकुर की विशेष पूजा होम भोग राग के अन्तर ठाकुर को सिलाकर एक प्रसादी फूल की माला और होम का तिलक लेकर मैं उनके कमरे में पहुंचा। उस समय वह प्रसाद पा रहे थे मुझे देखते ही उन्होंने अपना गला बढ़ा दिया मैंने भी उनके गले में फूल को की माला डालकर उनके लडाट पर होम का तिलक देकर थोड़ी दूर से प्रणाम किया मेरे प्रणाम करके उठते ही उन्होंने कहा प्रसाद लेते जाओ सामने एक दस्तरी में ठाकुर का प्रसाद एक बहुत बड़ा रसगुल्ला था उसमें से थोड़ा सा मुंह में डालकर उन्होंने वह तस्तरी मेरी ओर सरका दी और कहा जाओ ले जाओ बड़े आनंद से मैं उसे लेकर बाहर आया देखते ही एक साधु ने कहा ओह अकेले ही उड़ा जाओगे साथ साथ और भी पांच सात साधु कहीं से आकर उस पर झपट पड़े और उसे तोड़ताड़ कर खाने लगे रसगुल्ले के रस से मेरे कपड़े भींग गए महापुरुष जी यह सब देखकर बालक की तरह हंस रहे थे लड़के आनंद करते हुए खा रहे हैं इसी से वह प्रसन्न है वह गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे साधु लोग बहुत जोर से हंस रहे हैं देखकर वह बहुत आनंदित होते थे 1927 सौ सत्ताईस ईस्वी में पूजनी शारदानंद महाराज का जब शरीर त्याग हुआ तब मैं मठ में रक्तामाशय रोग से पीड़ित था थोड़ा स्वस्थ होते ही महापुरुष ने मुझे काशी सेवाश्रम में भेज दिया उन्होंने कहा कि वहां औषध और पथ्य दोनों ही पा जाओगे और काशीवास भी होगा उनके आज्ञानुसार उनका पत्र लेकर मैं काशी आया महापुरुष भी कुछ दिनों के बाद मधुपुर होकर काशी आए उस समय तक मेरा शरीर बहुत कुछ स्वस्थ हो गया था एक दिन अद्वैत आश्रम में संध्या आरती के मैंने महापुरुष के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया उन्होंने बताया मठ कृष्णलाल अर्थात स्वामी धीरानंद ने लिखा है कि मां की तिथि पूजा के पहले तुम्हें मठ लौट आना होगा मैंने कहा सामने चंद्र ग्रहण है ग्रहण के बाद सात दिन तक कहीं यात्रा करना निषिद्ध है गाड़ी में भीड़ भी बहुत होगी तो ग्रहण के पहले चला जाऊँ सुनकर कुछ असंतुष्ट होकर वह बार बार कहने लगी ग्रहणेश काशी ग्रहणेश काशी इसके बाद कहा पुजारी ब्राह्मण की तरह केवल यात्रा का मुहूर्त नहीं है यात्रा का मुहूर्त नहीं है क्यों करते हो इस घर से उस घर में जाना इसमें मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता है लोग जाएंगे तो भीड़ होगी ही तुम एक जवान मर्द हो जा नहीं सकोगे मैंने पूछा तो मैं ग्रहण के बाद ही जाऊंगा अब वह प्रसन्न होकर बोले हाँ निश्चय हुआ कि ग्रहण के दूसरे दिन ही रात काल की गाड़ी से मैं चला चल दूँगा ग्रहण के दिन संध्या के बाद महापुरुष जी के कमरे में गया तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा नहीं है तुम गंगा न जाना स्नान करने की आवश्यकता नहीं है थोड़ा जप करके सो जाना क्योंकि बहुत तड़के निकलना होगा कुछ समय तक जप करके उठते ही देखा शंकर महाराज गंगा की ओर जा रहे हैं भीड़ कैसी हुई है देखने के लिए मुझे भी जाने की इच्छा हुई मैं भी उनके साथ भीड़ देखने के लिए एकदम दशाश्वेधाट पहुंचा उस समय महापुरुष जी का निषेध भूलकर कर मैं शंकर महाराज के पास अपने वस्त्र आदि रखकर केवल कॉपिन पहने गंगा स्नान कर लिया उसके बाद आश्रम में लौटकर सो गया लौटते समय गुदौलिया के चौराहे पर पुलिस का बड़ा भीड़ नियंत्रण था किसी प्रकार उनकी लाठी की चोट से बचकर आ गया दूसरे दिन प्रातःकाल में गाड़ी पर सवार हुआ गाड़ी पर चढ़ते ही नाक से जल टपकने लगा और मठ में पहुँचने के पहले ही बहुत सर्दी दिखाई पड़ी सर्दी से खांसी तथा अन्य अनेक उपसर्ग प्रकट हुए कभी थोड़ा अच्छा और कभी खराब इसी ढंग से एक साल बीत गया बाद में 1929 सौ उनतीस ईस्वी की पहली फरवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के दिन मेरी संन्यास दीक्षा हुई इसके थोड़े दिनों बाद महापुरुष जी ने मुझसे कहा बालियाती आश्रम में एक साधु की आवश्यकता है वहाँ से श्री ठाकुर की नृत्य पूजा होती है तुम जाकर वहीं काम करना तुम्हारा भी तो जन्म स्थान पूर्वी बंगाल में है इस कारण उस देश की ग्रामीण मधुर आब हवा से तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा उनके कथनानुसार कुछ दिनों बाद मैं बाल्याटी चला गया वहाँ पूर्णतया स्वस्थ होकर साल भर के बाद मैं मठ लौट आया इस प्रकार मैंने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन और गुरु के आज्ञा का पालन दोनों के ही फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया